महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व एकदशाधिककशतमोध्याय संसार चक्र और जीवात्मा की स्थिति का वर्णन गुर्वाच चतुर्विधा भूता चराि चव्यक्त अव्यक्त लक्षणं चव्यक्तक्षण विद्या अव्यक्ता गुरुजी कहते हैं बस जरायुज अंडज श्वेतज और उद्भिज ये चार प्रकार के जो स्थावर और जंगम प्राणी है वे सब अव्यक्त से उत्पन्न हुए बताए गए हैं और अव्यक्त में ही उन सब का लय होता है जिसका कोई लक्षण व्यक्त न हो उसे अव्यक्त समझना चाहिए मन अव्यक्त प्रकृति के समान ही त्रिगुणात्मक है यथास्व कथन एक अंतर्भूतो महाद्रुम निष्पन्नो दृश्य थे व्यक्तम अव्यक्ता संभव तथा जैसे पीपल के छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष अव्यक्त रूप से समाया हुआ है जो बीज के उगने पर वृक्ष रूप में परिणत हो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसी प्रकार अव्यक्त से व्यक्त जगत की उत्पत्ति होती है अभिद्रवत्यस्तम अयोनिस्केतन यथाम स्वभावे तुजा भाव यदन्यदी दृशम जिस प्रकार लोहा अचेतन होने पर भी चुंबक की ओर खिंच जाता है वैसे ही शरीर के उत्पन्न होने पर प्राणी के स्वाभाविक संस्कार तथा अविद्या काम कर्म आदि दूसरे गुण उसकी ओर खिंच आते हैं उसी प्रकार उस अव्यक्त से उत्पन्न हुए उपरयुक्त कारण स्वरूप भाव अचेतन होने पर भी चेतन कर्ता के संबंध थे चेतन से होकर जनाना आदि क्रिया के हेतु बन जाते हैं न न न आसे न्योता पहले पृथ्वी आकाश स्वर्ग भूतगण ऋषिगण तथा देवता और असुरगण इनमें से कोई नहीं था चेतन के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं थी जड़ चेतन का संयोग भी नहीं था पूर्व नृत्य मनोहेतुम अज्ञान कर्म निर्दिष्ट ए तत्न लक्षण आत्मा सबके पहले विद्यमान था वह नित्य सर्वगत मन का भी हेतु और लक्षण रहित है यह कारण स्वरूप समस्त जगत अज्ञान का कार्य बताया गया है तत्कारुक्त कार्य संग्रह कारक ये नहीं तदर्त चक्रम अनादि निधनमहत इन कारणों से युक्त होकर जीव कर्मों का संग्रह करता है कर्मों से वासना और वासनाओं से पुनः कर्म होते हैं इस प्रकार यह अनंत महान संसार चक्र चलता रहता है अव्यक्तनाभम व्यक्तारम दिकार परिमंड क्षेत्र ध्रुव यह जन्म मरण का प्रवाह रूप संसार चक्र के समान घूम रहा है अव्यक्त उसकी नाभि है व्यक्त देह और इंद्रिय आदि उसके अरे हैं सुख दुख इच्छा आदि विकार इसकी नेमी है आसक्ति धुरा है यह चक्र निश्चित रूप से घूमता रहता है क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा इस चक्र पर चालक बनकर बैठा हुआ है जैसे तेली लोग तेल से युक्त होने के कारण तिलों को कुल्लू में पेरते हैं उसी प्रकार यह सारा जगत आसक्ति होने के कारण अज्ञान जनित भोगों द्वारा दबा दबा इस संसार चक्र में पेरा जा रहा है कर्म तत्कुरु अहंकार परिग्रह कार्य कारण संयोगे जीव संयोग अहंकार के अधीन होकर तृष्णा के कारण कर्म करता है और वह कर्म आगामी कार्य कारण संयोग में हेतु बन जाता है नभ्येत कारण कार्य न कार्यम कारण तथा कार्याणाम तो उपकरणों कालोति हेतुम न तो कारण कार्य में प्रवेश करता है और न कार्य कारण में कार्य करते समय काल ही उनकी सिद्धि और असिद्धि में हेतु होता है हेतुयुक्ता तो प्रकृत विकाराश्च पर अभिवर्तनते पुषाधिष्ठिता सदा हेतु तो सहित आठों प्रकृतियां और सोलह विकार ये पुरुष से अधिष्ठित हो सदा एक दूसरे से मिलते और सृष्टि का विस्तार करते हैं राजसहिस्ता शुतो हेतु तो बलान्वता क्षेत्र में पांशु ऋतु यथा राजस और तामस भावों से युक्त हेतु बल से प्रेरित शरीर जीवात्मा के साथ साथ ठीक उसी तरह दूसरे स्थूल शरीर में चला जाता है जैसे वायु द्वारा उड़ाई हुई धूल उसी के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है न चे स्पृश ते भाव न ते ते न सरज नैव वायुर्भवेद्यथा जैसे धूल के उड़ने से वायु न तो धूल से लिप्त होती है और न अलिप्त ही रहती है उसी प्रकार न तो उन राजस तामस आदि भावों से जीवात्मा लिप्त होता है और न अलिप्त ही रहता है तथा ही तदंतरम विद्या सत्व क्षेत्र गृहबुध तथा प्रकृति पुनः अतः विवेकी पुरुष को क्षेत्र और क्षेत्र जान लेना चाहिए इन दोनों के तादात्म्य का सा अभ्यास हो जाने से जीव ऐसा हो गया है कि उसे अपने शुद्ध स्वरूप का पता ही नहीं लगता संदेह में तमुत्न इक्न भगवान तथा वार्ता समीक्षित कृत लक्षण संविता विश्व जी कहते हैं इस प्रकार उन महर्षि भगवान गुरुदेव ने शिष्य के उत्पन्न हुए इस संदेह को काट डाला अतः विद्वान पुरुष ऐसे उपायों पर दृष्टि रखे जो क्रिया द्वारा उद्देश्य की सिद्धि में सहायक हो बीजान्यग्नोपदान पुनः ज्ञान दग्ध पुनः जैसे आग में भूने हुए बीज नहीं उगते उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि से अविद्यादि सब क्लेशों के दग्ध हो जाने पर जीवात्मा को फिर इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता इस श्री महाभारत शांति पर मोक्ष धर्म परवि कथने वास्ने अध्यात्मकथन अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में श्री कृष्ण संबंधी अध्यात्म का कथन विषयक दो सौ ग्यारहवा अध्याय पूरा हुआ